शिवपुराण कोठ रुद्र सिंहता अपना अभिषेक कराए तत्पश्चात अपना अभिषेक कराए नाना प्रकार के दान दे और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराए फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दे और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करें गत प्राणंत सदा मृण कृपाधे ज्ञावा यहा्यम तथा कुर अज्ञा ज्ञाजपूजाक मैं कृपाधि जा भूतनाथ ते नीयता शंकर मम महादेव भजनम तेस्तु सर्वदा माँ कुले जन्म यम नवता सुखदायक कृपा निधान शिव मैं आपका हूँ मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है यह जानकर आप जैसा उचित समझें वैसा करें भूतनाथ मैंने जानकर या अनजान में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर कर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो उस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो महादेव मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे जहाँ के आप इष्ट देवता न हो उस कुल में मेरा कभी जन्म न हो इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें तदनंतर शंभु का विसर्जन करें जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उसमें मैं दूर नहीं रहता इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं देना डालूँ जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया मनुष्यों को प्रतिमास पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए तत्पश्चात उसका उद्यापन करके मनुष्य शांोपांग फल लाभ करता है इस व्रत का पालन करने में मैं शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांचित फल प्रदान करता हूँ जी कहते हैं महर्षियों भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए उसके बाद इस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था